अमृतवाणी अध्याय बाईस बोझकथाएँ संसाराशक्तों की दुर्गति एक हजार उनसठ भगवान कल्पतरु हैं कल्पतरु के नीचे बैठकर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वही प्राप्त होती है इसलिए साधन भजन करते हुए जब मन शुद्ध हो जाता है तब अत्यंत सावधानी के साथ कामनाओं का त्याग करना चाहिए क्यों जानते हो किसी समय एक बटोही घूमते घूमते एक विस्तीर्ण मैदान में जा पहुंचा राम में कड़क धूप की ताप और चलने के श्रम से अत्यधिक शांत और पसीने से तर होकर वह थकावट दूर करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया बैठे बैठे उसने मन ही मन सोचा इस समय अगर एक अच्छा सा बिछौना मिल जाए तो मैं चैन से सो जाऊँ बटोही नहीं जानता था कि वह कल के नीचे बैठा हुआ है उसके मन में जो ही यह वासना उठी जो ही वहाँ पर एक बढ़िया बिछौना आ पहुँचा भटोही अत्यंत आश्चर्यित होकर उस बिछौने पर लेट गया और आराम करते हुए सोचने लगा इस वक्त अगर कोई स्त्री आकर मेरे पांव दबा दे तो मैं सुख से सो जाऊँ उसके मन में इस विचार के उठते ही तत्काल एक युवती आ पहुंची और वह उसकी पास सेवा करने लगी वह देखकर उस बटोही के आनंद की सीमा न रही फिर उसे भूख लगने लगी तब उसने सोचा मन की ये इच्छाएँ तो पूरी हुई अब क्या कुछ खाने नहीं मिलेगा ऐसा सोचती उसके सम्मिक नाना प्रकार की भोजन सामग्रियाँ आजुटी तब उन वस्तुओं से पेट भर भोजन कर वह बिछोने पर लेटे लेटे अब उस दिन की सभी बातों का स्मरण करने लगा ऐसे समय उसके मन में आया कि इस समय यदि अचानक एक बाघ आ जाए तो क्या हो जो उसका यह सोचना था कि कहीं से एक बाघ भारी बड़ा भारी बाघ कुट पड़ा और बटोही की गर्दन मरूड़ कर खून चूसने लगा इस प्रकार उस बटोही का अंत हो गया संसार में जीवों की भी ऐसी ही दशा होती है साधना करते हुए यदि विषय सुख धन जन अथवा मान यश आदि की कामना की जाए तो ऐसी कामना कुछ अंश में अवश्य पूर्ण होती है परंतु अनंत अंत में बाघ का भय भी रहता है अर्थात रोग शोग ताप अपमान तथा धन हानि रूपी बाघ जीते जागते बाघ से लाख गुना अधिक कष्टदायक होते हैं एक हजार एक बार कुछ मछुआरिनों को बाजार से लौटते हुए राह में रात हो गई आसमान में बादल घिर आए और आंधी चलने लगी उन्हें पास ही एक मालिन के यहाँ आश्रय लेना पड़ा मालिन ने जिस कमरे में उनके सोने की व्यवस्था की उसमें फूलों की टोकरियाँ रखी हुई थी उन फूलों की सुगंध के कारण मछुआरियों को काफ़ी रात तक नींद नहीं आ पाई आखिर उनमें से एक ने कहा बाहर जो हमारी मछली की टोकरियाँ रखी है उन पर थोड़ा पानी छिड़क कर अगर हम अपने सिरहाने रख लें तो उस गंध से यह फूलों की गंध दब जाएगी यह सुझाव सभी को पसंद आया और तब सब मछुआरिनों ने अपनी अपनी टोकरी पर पानी छिड़क वह अपने सिरहाने रख ली और देखते ही देखते वे सब के सब मजे से खुर्राटे भरने लगीं संसारी जीवों का यही हाल है वे विषय सुख और भोग भोगवासना के वातावरण में पले होते हैं इसीलिए त्याग और पवित्रतापूर्ण वातावरण में जाते ही उनका धम घुटने लगता है और वे बेचैन हो जाते हैं एक एक, एक साधु समाज मग्न होकर रास्ते के किनारे पड़ा था इतने में वहां एक चोर आया साधु को देखते ही वह मन ही मन कहने लगा यह जरूर कोई चोर है रात भर चोरी करने के बाद अब यहां पड़ा सो रहा है अभी पुलिस आकर इसे पकड़ ली जाएगी मैं भाग निकलू फिर एक शराबी आया और साधु को देख कहने लगा सारी रात शराबी चढ़ा शराब चढ़ाकर अब नाले में पड़े हो मैं सब लक्षण समझता हूं बेटा अंत में वहां एक साधु आया उस समाधि मग्न साधु की अवस्था को पहचान कर वह उसकी सेवा करने लगा अपने संसारा शक्तिजन्य संस्कार के कारण हम यथार्थ आध्यात्मिक संपदाओं को नहीं समझ पाते हैं। एक हजार श्री राम कृष्ण पुजारी वर्ग के विषय में श्री चैतन्य देव के जीवन से संबंधित एक घटना बताया करते थे चैतन्य देव भाव समाधि में पूरी तरह मग्न होकर समुद्र में गिर पड़े थे उस अवस्था में वे एक मछुए के जाल में फंस गए और जाल के साथ बाहर निकाले गए चैतन्य देव के पावन स्पर्श के प्रभाव से वह मछुआ भी भावावस्था को प्राप्त हुआ और सब काम का छोड़ हरिनाम लेते हुए पागलों की तरह घूमने लगा घर वालों के काफ़ी प्रयत्न करने के बावजूद जब उसकी अवस्था में कोई अंतर नहीं हुआ तब निरुपाय हो वे चैतन्य देव के निकट आए और उन्हें सब हाल कह सुनाया तब चैतन्य देव ने कहा किसी पुजारी के यहाँ का चावल लाकर उसके मुंह में डालो उससे वह अच्छा हो जाएगा घर वालों ने वैसा ही किया उससे मछुए की अवस्था चली गई आधिक आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर सांसारिक और अपवित्रता का ऐसा ही दुष्परिणाम होता है एक किसी रईस आदमी ने अपनी जायदाद की देखरेख के लिए एक गुमास्ता को नियुक्त कर रखा था किसी के पूछने पर कि यह ज़मीन जायदाद किसकी है वह गुमास्ता कहा करता यह सब कुछ मेरा है यह मकान या बगीचा सब यह कहते हुए वह हमारे घर के फूला नहीं समाता एक दिन मालिन मालिक की सख्त मनाही होते हुए भी उसने उसके तालाब में मछलियाँ पकड़ी और दुर्भाग्यवश मालिक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गुमास्ता की बेईमानी से नाराज हो मालिक ने उसे खूब डांट पटकार कर नौकरी से निकाल दिया जाते समय वह अपनी छोटी से संदूकची तक नहीं ले जा सका झूठा गर्व करने का यही परिणाम होता है एक एक बार एक नाई कहीं जा रहा था जाते जाते एक जगह एक पेड़ के नीचे अचानक उसे सुनाई दिया कोई मानो कह रहा है सात घड़ा धन लेगा नाई ने आश्चर्यचकित हो चारों ओर देखा किंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दिया परंतु सात घड़ा धन की बात सुनकर उसके मन में लालच पैदा हुआ और वह जोर से बोल उठा हाँ लूँगा जो तो है उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी अच्छा तेरे घर पर रखाया हूँ जा ले ले। नए ने घर आकर देखा सचमुच ही सात घड़े रखे हुए हैं उसने सब घड़ों को खोलकर अच्छी तरह देखा तो उसे दिखाई दिया कि छह घड़े तो सोने की मोहरों से भरे हैं पर सातवां घड़ा कुछ खाली है उसके मन में सातवें घड़े को भी पूरा भरने की तीव्र इच्छा उठी और उसने घर में जितना भी धन गहने आदि थे वह सब लाकर उस घड़े में डाल दिया पर भला इतने से वह घड़ा कैसे भरता घड़े को पूरा भरने के लिए नाई बड़ा ही व्याकुल रहने लगा था घर गृहस्थी के खर्च में कटौती करते हुए वह बचा हुआ सारा धन घड़े में डालने लगा पर वह घड़ा भरता ही न था अंत में उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे जो वेतन मिलता है उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता दया करके वेतन बड़ा बढ़ा दिया जाए राजा उस नाई पर खुश था उसके कहते ही राजा ने वेतन दुगना कर दिया पर नाई की दशा पहले जैसी ही रही अब तो वह लोगों से मांग कर खाता और पूरा वेतन घड़े में डाल देता पर घड़ा था कि भरने का नाम ही नहीं लेता दिनों दिन नाई की हालत को बिगड़ते देख एक दिन राजा ने पूछा क्यों रे तुझे जब कम वेतन मिलता था तब तो तेरी गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाती थी और अब दुग्ना वेतन पाकर भी तेरी ऐसी दशातियाँ हैं तो क्या सात घड़ा धन ले आया है नाई ने हक्का बक्का होकर कहा जी आपको किसने बताया राजा ने कहा अरे वह तो यक्ष का धन है उस समय यक्ष ने आकर मुझसे भी पूछा था सात घड़ा धन लोगे मैंने पूछा वह धन जमा करने के लिए है या खर्च करने के लिए तब वह बिना उत्तर दिए भाग गया वह धन कभी नहीं लेना चाहिए उसे खर्च नहीं किया जा सकता सिर्फ जमा ही करना पड़ता है तू भला चाहता है तो जल्दी वह धन लौटा आ तब नाई के होश आए और वह झटपट उस जगह पर जाकर चिल्लाकर बोला आया बोल आया तुम्हारा धन तुम ले आओ मुझे नहीं चाहिए जप्स ने कहा ठीक है घर लौटकर कर नाई ने देखा कि वे सातों घड़े गायब हो गए हैं दुख की बात यह थी कि इतने दिनों तक पेट को काटते हुए उसने उस खाली घड़े में जो कुछ धन डाला था वह भी चला गया धर्म में भी ऐसा ही हुआ करता है जमा खर्च का ठीक ठीक ज्ञान न रहे तो अंत में अपना सर्वस्व गवां बैठना पड़ता है एक हजार आसार के दिन थे एक बकरी का बच्चा अपनी माँ के पास खेल रहा था खेलते हुए उसने पूछा माँ रास फूल खाने को जी हो रहा है कब खाने मिलेंगे बकरी बोली ठहर जा बेटा अभी रास फूल रास पूर्णिमा के समय जिन के त्रिम फूलों से राधा कृष्ण की झांकी सजाई जाती है खाने को बहुत दिन है पहले कुमार कार्तिक के दिन अच्छी तरह बीत जाए फिर बच निकाल निकला तो रास फूल खाना यह तेरे लिए संकट का समय है कुंवर में दुर्गा पूजा के समय कोई तेरी बलि न चढ़ा दे फिर कार्तिक में काली पूजा का भयंकर समय आएगा उस समय भी यही डर है इन दो खतरों से तू यदि बच निकला तो थोड़े ही दिनों में जगद्धात पूजा आ जाती है उसमें कहीं तेरी बलि न चढ़ा दी जाए इन सब संकटों से बच सका तभी तू कार्तिक की पूनम में रास फूल खाने की आशा कर सकता है झूठी आशा से अत्यधिक उत्फुल्ल मत हो जमीन में कई संकटों का सामना करना पड़ता है